कर भाष्य में जन्माद्यधिकरण में ब्रह्म अनुभव का विषय है और यथासंभव युक्ति आदि भी प्रमाण के रूप में काम करते हैं अनुभव तो और युक्ति के संबंध के विषय में कह जो वस्तु पहले से शुद्ध है उसको ज्ञान से जब प्राप्त करते हैं तो वो भूदा विषयक ज्ञान होता है तो भूदा विषयक ज्ञान में परिवर्तन नहीं होता वो कर्ता के अधीन नहीं होता इसलिए ब्रह्मज्ञान भी भूतार्थ विषयक है भूत वस्तु विषयक है इसलिए उसमें जैसा वस्तु है जिस प्रकार का है उस प्रकार उसको जानना है। और युक्तियां उसी के अनुकूल जितनी युक्तियां हैं उनको प्रयोग करेंगे शास्त्र व्यवहार में युक्तियों को समझने कि जो नियम है वो नियम के अनुसार युक्ति का प्रयोग होगा तो शास्त्र सम्मत होना चाहिए शास्त्र वाक्य को गहराई से विस्तार से समझने के लिए होना चाहिए तो ऐसे युक्तियों का भी सम्मेलन होता है तब ज्ञान दृढ़ होते विपरीत ज्ञान को हटाने के लिए संशय को हटाने के लिए युक्तियां प्रयोग की जा सकती किंतु आवरण को केवल अनुभव ही घटाएगा आवरण का निवारण अनुभव अवस्था में से ही होगा ये कहना चाहते हैं इसका तात्पर्य यही है प्रक्रिया में जो अविद्या की विक्षेप शक्ति है विक्षेप शक्ति को कर्म उपासना आदि से निवारण किया जाता है और जो शरीर आदि शरीर मन आदि में जो मल रूप से है उसको कर्म के द्वारा निवारण किया जाता है और बाद में ज्ञान से जो स्वरूप ज्ञान है उससे आवरण शक्ति का भंग किया जाता है तो यहां भी क्रम से ऐसा ही होगा विक्षेप में जो विपरीत भावना असंभावना का तो असंभावना को शास्त्र निवारण करता है किंतु विपरीत भावना और संशय को ये तर्क और युक्ति निवारण करते इस प्रकार से उसका फल प्राप्त होता है यही विषय में कहा था तद विपरीत जो पुरुषतंत्र है पुरुषतंत्र में अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं स्वर्गा विषय में ज्ञान होने से स्वर्गादि प्राप्ति के लिए कर्म किया जाता है कर्म के फल परिणाम वहां स्वर्गादि की प्राप्ति है जहां फल परिणाम रूप में आ जाता है वहां वस्तु विषयक नहीं करते होते पुरुष तंत्र विषयक होता है पुरुष वहां कर सकता है नहीं भी कर सकता है अन्यथा भी कर सकता है यदि स्वर्गादि नहीं चाहता है तो नहीं कर सकता है यदि चाहता है तो कर सकता है यदि करतुम अकर्तुम अन्यथा वकर्तुम स्वतंत्र होता है तो इसमें अनुभव की अपेक्षा इसलिए नहीं है क्योंकि वो भूत वस्तु विषयक नहीं है भूतवस्त्र विषय नहीं होने से अनुभव को लेके वहां नहीं चल सकता है ये यहां का तो अनुभव किस प्रकार का अनुभव में लेना चाहिए तो वो भी स्पष्ट किया था कि शास्त्र अध्ययन करने के बाद में जो यथार्थ ज्ञान प्राप्त होगा उसी को ही अनुभव के रूप में परिणत करना कि अनुभव शास्त्र के प्रमाण के आधार पर होना चाहिए तब वो अनुभव प्रमाण होता है अन्यथा अन्यकिंचितिद अनुभव प्रमाण नहीं होता है ये भी स्पष्ट किया था टीका कारण अभी आगे टीका में शंखा है इदान ब्रह्मणी प्रमाणातर प्रवेशे उपन्यासार्थमिति अपन्यासमी इति शंकते ये तो आप स्वीकार किया हुआ जैसा हो गया क्या है इधानी ब्रह्मणि प्रमाणांतर प्रवेश ब्रह्म में प्रमाणांतर का भी प्रवेश आपने मान लिया जन्माधि सूत्र अनुमान उपन्यासार्थम और ये जन्माधि सूत्र है अनुमान का उपन्यास के लिए अनुमान को उपन्यास के लिए है ये आपने स्वीकार किया पहले कहा कि जन्माद सूत्र अनुमान के लिए है अनुमान को उपन्यास करता है उसके बारे में कहता है तब तो आपने इसको स्वीकार कर लिया ऐसी शंका करते इसका मन ब्रह्म के विषय में प्रमाणान्तर भी प्रविष्ट हो गया यहां अनुमान भी काम कर रहा है ऐसा ज्ञान होने पर उसके विषय में शंका है ठीक है भाष्य ननु भूतवस्त ब्रह्मण प्रमांतर विषयत्व ही वेदातवाक्य विचारण अन्य प्राप्ता आपके कथन के अनुसार ये भूतवस्तु विषय को होने पर भी ब्रह्म भूतवस्तु विषय है ऐसा होने पर भी ब्रह्मण प्रमा विषयत्वे ब्रह्म को आपने प्रमाणान्तर विषयक भी माना प्रमाणातर से यहां अनुमान को लेते हैं अनुमान पर भी माना ऐसे मानने पर वेदांत वाक्य विचारणा अनर्थ के बस्या तब वेदांत वाक्य विचारणा की आवश्यकता नहीं है वो अनर्थ हो जाएगा क्यों? क्योंकि अनुमान आदि से ब्रह्म प्राप्त हो रहा है तो वेदांत वाक्य से ही ब्रह्म प्राप्त होना ऐसा कोई मतलब संबंध नहीं है वो उतना आप कह नहीं सकता है किंतु होना क्या चाहिए था अन्य कोई भी प्रमाण से प्राप्त नहीं होता हुआ केवल वेदांत वाक्य से ही प्राप्त हो तब वेदांत वाक्य में प्रमाण अक्षुण रहता किंतु यहां ऐसा नहीं हो रहा है इसलिए उसमें अनर्थकदा आ जाए अनर्थिका एवं प्राप्त ये विचार ना अनर्थ है ऐसा प्राप्त हुआ तो उसको उस स्तर में आगे कहते हैं ये सब कुछ होता हुआ भी विचार की आवश्यकता है विचार के बिना बात नहीं समझ में आती और उसके लिए कारण क्या है यहाँ विचार करने की आवश्यकता क्या है तो उसके लिए कहते हैं न इंद्रिय अविषय संबंध अग्रहणा क्यों ब्रह्म विचार की आवश्यकता है क्योंकि ब्रह्म इंद्रिय का अविषय है इंद्रिय का विषय नहीं बनता है इंद्रिय का विषय नहीं बनने से ब्रह्म संबंधी कोई साक्षात लक्षण प्रत्यक्षादि प्रमाण से प्राप्त नहीं हो पाएगा तब तो अनुमान के लिए लिंग भी नहीं बनेगा तो इंद्रिय अविषय इंद्रिय का विषय बनता नहीं विषय नहीं होने से संबंधा ग्रहणा कोई संबंध नहीं होता तो इंद्रिय का विषय हो तब तो उसका कोई संबंध जोड़ के आप अर्थ का ग्रहण कर सकते यहां इंद्रिय का विषय नहीं है इसलिए वेदांत वाक्य विचार के बिना इसका अर्थ ज्ञान होना संभव नहीं प्रमाणान्तर जितने भी है वो इंद्रिय विषय होते हैं इंद्रिय के आश्रय में होता है ये यदि भी अनुमान में देखा जाता है जो साध्य है साध्य इंद्रिय का विषय होता है किन्तु साध्य संबंधी जो हेतु है वो इंद्रिय का विषय होता है ये धुआं को देख करके आप आगे अनुमान करते हैं तो धुआं जो है व्याप्ति से वो साध्य के साथ संबंध रहते जहां जहां ध्वा है वहां वहां अग्नि होती है ये इनका जो है साहचर्य नियम होता।, हो तो होता है साहचर्य नियमों हो व्याप्ती तो साहचर्य नियम नियम होता है अव्यभिजारी होता है ऐसे स्थिति में संबंध ग्रहण इंद्रिय के द्वारा हो गया उसी से फिर आपने अद इंद्रिय विषय अग्नि का अनुमान कर लिया ये संभव है किन्तु यहां इंद्रीय अभिषय है इंद्रिय अभिषय होने से इसका कोई ग्रहण नहीं हो सकता अब जो ब्रह्म का लक्षण है वो कोई भी लक्षण इंद्रिय का विषय नहीं है सच्चिदानंद ये तीनों है तीनों इंद्रिय का विषय नहीं है सत न सद इंद्रिय का विषय है न चित इंद्रिय का विषय है न आनंद ही इंद्रिय का विषय है ऐसे में इंद्रिय विषय तो वहां नहीं काम करता तब क्या करना पड़ेगा विशेष परिविचार करना पड़ेगा यह विशेष विचार वेदांत व्यापी के द्वारा होता है ये करना स्वभावतो तो विषय विषयाणी इंद्रिया न ब्रह्म विषयाणी और ये इंद्रिया स्वभावतः क्या होती है इंद्रियां विशय वो को ही विषय करती है करतींभू तस्मा परां पश्यति नांदरात्म ये कहा कि वो उसका स्वभाव है इंद्रियों का ये बाहर विषयों को ही जानती है जानने की क्षमता रखती है वो अंदर विषय को नहीं जान सकती है तो विषय विषयाणी विषय को विषय करने वाली ये इंद्रियां है न ब्रह्म विषयाणी ब्रह्म विषय को इंद्रिया आज तक प्राप्त नहीं हुआ और किसी ने भी ब्रह्म को इंद्रिय के द्वारा जाना नहीं इंद्रिय के द्वारा ब्रह्म को नहीं जानने से अनेक कल्पनाएं होती है ये कल्पनाओं के चक्कर में वो सही ज्ञान नहीं हो पाता है और भ्रमित हो करके चले जाता है इसीलिए ब्रह्मा विषय इंद्रिय में होता है कोई विचार करके स्थापित करना चाहे इंद्रिय के द्वारा स्थापित करना चाहे तो ब्रह्म के विषय में यह असंभव है इसलिए नहीं तो न ब्रह्म विषया ब्रह्म के विषय में नहीं हो रहा सदी ही इंद्रिय विषय से ब्रह्मण ब्रह्मणा संबद्ध कार्य गृहियेता यही बात होती है यदि ब्रह्म इंद्रिय के विषय होता तब तो इदम ब्रम्मा संब ये ब्रह्म के साथ संबद्धित है ऐसा कार्य को ग्रहण किया जा सकता था जैसा धुआं को अग्नि के साथ संबद्ध करके ग्रहण किया जाता है ऐसा यहां ग्रहण नहीं होता है भूयो दर्शन से यत्र यत्र धुआहा अग्नि ही ऐसे अनेक स्थानों में अग्नि और धुआं का साहचर्य को देख करके उनका संबंध का ज्ञान आपको हो जाता है इसी प्रकार इदम ब्रह्मणा संबद्धम् ये ब्रह्म से संबंधित है ऐसा कोई कार्य दिखाई नहीं पड़ता तो कार्यलिंग का अनुमान नहीं हो पाए कार्य मिथि गृहियेता ऐसा ग्रहण नहीं होने के कारण कभी भी ऐसा नहीं होता है इसीलिए ब्रह्म विचार करना पड़े कार्यमात्रमेव गृह किम ब्रह्मणा संबद्ध किम अन्न किद्वा संबद्ध मिली आप जो है जगत को ब्रह्म का कार्य मानते हैं ठीक है किंतु ये सभी वादी एक साथ नहीं बोलते हैं कि ये जगत जो है ब्रह्म का कार्य है ऐसा नहीं बोलते वादियों में विप्रतिषेध है इसीलिए कार्य कार्य रूप से ये दिखाई पड़ रहा है पता चल रहा है कि ये जगत कोई कार्य है ऐसा तो मालूम पड़ रहा है किंतु तो वो ब्रह्मणा संबद्धम वो ब्रह्म के द्वारा संबद्ध है क्या अथवा किम अन्य के और किसी से संबद्ध है इसका कारण ब्रह्म भी हो सकता है या अन्य भी कोई हो सकता है ऐसे शंका हो जाती है संबद्ध इसी न सक्यम निश्चय इसका कोई निश्चय नहीं हो पाता है कि ब्रह्म से ही ये संबद्ध है ऐसा निश्चय नहीं होता जैसे धुआं का संबंध अग्नि से ही है ऐसा निश्चय होता है भूयो दर्शन से कार्य को देखा कारण का संबंध आपने जान लिया वैसा यहां होता नहीं ये ब्रह्म के द्वारा संबद्ध है कि अन्य के द्वारा संबद्ध है कुछ पता नहीं चलता है तस्मात जन्माधि सूत्रम न अनुमान इसीलिए ये जन्माधि सूत्र अनुमान को उपन्यास करने के लिए नहीं है ये पहले कहा कि अनुमान उपन्यास सभी करते हैं जब हम शास्त्र के आधार पर सूत्र को बांधते हैं सूत्र शास्त्र के संबंध में है ये दो इमानी भोदानी जायंदे न जादानी जीवंती ये शास्त्र वाक्य है इसके अनुसार ही वो सूत्र बनाया गया है इसलिए ये केवल अनुमान के लिए है ये बात नहीं है जन्मादि सूत्र भी ऐसा ही है कि पहले कहा था ही फिर किसके लिए है जन्मादि सूत्र तब तो कहते वेदांत वाक्य प्रदर्शनार्थम वेदांत वाक्य को प्रदर्शन करने के लिए ये वेदांत वाक्य के आश्रित ये अर्थ है ऐसा दिखाने के लिए ये सूत्र रचा गया है और अनुमान दिखाने के लिए नहीं रचा है तो वेदांत वाक्य वेदांत वाक्य जो परिषद आदि में मिलेगा उसके प्रदर्शन के लिए मैंने दिखा करके समझा करके आपको उस तत्व पर ले जाने के लिए कि ऐसे कार्य है तो कारण ऐसा होना चाहिए इस प्रकार दिखाने के लिए किम पुनस्त वेदांत वाक्यम ये सूत्रेण यह रिलक्षितम अच्छा इसकी टीका देखी पहले ऊपर की टीका देखी तो ये शंका हुई थी कि वेदातवाक्य विचारणा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रमाणातर से कार्य हो जाएगा शंका है भाष्य में उसकी टीका सिद्धवाद्रह्मणो धर्मवैजा माना गम्यता अदि विचारम्भ वाक्यवाचारो अयुक्त ब्रह्मणि उभय प्रवेश अवशेष ये शंकाकर्ता का ये अभिप्राय है कि सिद्धत्वा ब्रह्मणा ब्रह्म तो सिद्ध वस्तु है आप बोल रहे हैं ठीक है हम भी मानते हैं ब्रह्म सिद्ध वस्तु है धर्म वैजातीय भी इस प्रकार से धर्म से इसकी विजातीयता है यानी धर्म जैसा है वैसा ये नहीं है धर्म तो सिद्ध वस्तु के विषयक नहीं है धर्म असिद्ध वस्तु विषयक धर्म का आचरण करेंगे तो बाद में फल होगा इस प्रकार तो दोनों अलग अलग है धर्म सिद्ध वस्तु विषयक नहीं है और ब्रह्म सिद्ध वस्तु विषयक है तो सिद्ध वस्तु है ऐसा होने पर भी मान्तर गम्यता अन्य प्रमाण से प्राप्त हो रहा है मानांतर मन प्रमाणांतर प्रमाणांतर के द्वारा प्राप्त हो रहा है तो अनुमान आदि विचार अनहित्वा तो मानांतर गम्यता है इसलिए अनुमान आदि विचार को छोड़ करके मानांधर जिम्मेदार है तो अनुमान आदि को लेना चाहिए किंतु आप उसको छोड़ के वाक्य मात्र विचार और अब वाक्य पर विचार कर रहे है। ये ठीक नहीं ये नया केवल वाक्य पर विचार करना चाह रहे हैं ये ठीक नहीं है अनुमान का आश्रय लेना पड़ेगा ब्रह्मणि उभय प्रवेश अभिशेषा क्योंकि ब्रह्म में दोनों का प्रवेश है शास्त्र का भी प्रवेश है हनुमान का भी प्रवेश है इसीलिए अनुमान को छोड़ के केवल शास्त्र विचार करना यहां सार्थक नहीं है अतः सूत्राणा, वेदांतवाक्य, ग्रथना तत्व असिद्ध नित्य उनका अभिप्राय यही है कि आपने पहले कहा था ये सूत्र जो है वेदांत वाक्य को ग्रथन करने के लिए है कहा यह असिद्ध है क्योंकि इसमें अनुमान आदि का भी प्रवेश हो गया ब्रह्मणी संभावना हेतु श्रुति अनुगुण अनुमानदि प्रवेशा गुणतया तद विचार से इष्टत्वा प्राधान्य वेदांत ने वाक्य प्रदनाथा सूत्राणाम तब इसमें व्यवस्था बनाने पड़ेगी बिल्कुल अनुमान नहीं है ये बात भी नहीं है किंतु अनुमान के आश्रय पर निर्णय होता है ऐसा भी नहीं है तो फिर क्या समझना चाहिए बोलते हैं ब्रह्मणी संभावना हेतु श्रुति अनुगुणा अनुमान प्रवेश ब्रह्म में अनुमादि का प्रवेश है किस प्रकार का अनुमान है संभावना हेतु ब्रह्म में संभावना दिखाने के लिए जो अनुमान है संभावना क्या कहा था उत्कट एक तरह कोडी युक्ति उत्कड़ एक तरह कोडी युक्ति को संभावना देते हाँ ये शब्दों का अर्थ याद रखना चाहिए नहीं तो पता चले कहीं चलेगा ब्रह्मणी संभावना है ब्रह्म में संभावना है यानी संशय हो गया संशय की स्थिति में दो पक्ष आता है संशय जहां भी होता है वहां दो पक्ष उपस्थित होते हैं वो दोनों पक्षों में से एक तरफ संभावना करने की है दोनों पक्ष में से ये ठीक हो सकता है ये अधिक ठीक है ऐसे ठीक होने की संभावना है ये जो हम कहते हैं उसमें कारण क्या होता है वहां एक विशेष तर्क या अनेक तर्कों की स्थिति हो जाती है इसलिए उत्कटा एक तरह कोटी तर्क वहां रह जाता है ये दोनों में से एक तरफ जाने के लिए कुछ विशेष तर्क मिल जाए उस स्थिति में उस संशाईत विषय के संबंध में ही संभावना कही जाती है ये संभावना है तो ब्राह्मण संभावना हेतु संभावना के जो हेतु है श्रुति अनुगुण अनुमान आदि प्रवेशा, श्रुति के अनुगुण अनुमान आदि का प्रवेश करके उस संभावना को निश्चय किया जाता है कि ब्रह्म ही जगत का कारण होना चाहिए इसमें संभावना अधिक है क्योंकि वो अनुमान आदि भी उसमें मदद कर रही है इस प्रकार उसका निश्चय होगा गुणतया सदविचारिष्ठत्व इसलिए गौण भाव से मुख्य भाव से नहीं है गौण भाव से वो अनुमान आदि विचार भी इष्ट ही है और प्राधान्य न वेदांत वाक्य ग्रथनाथ सूत्राव नाम समाजकते और प्रधान रूप से वेदांत वाक्य का ग्रथन करना ही सूत्र का तात्पर्य रहेगा वेदांत वाक्य को लेकर के ही सूत्र विचार करता है ऐसा रहेगा और गौण रूप से वो श्रुति के अनुसार जितने तर्क है उन तर्कों को भी लगाया जाता है इस प्रकार दोनों का संबंध करके सूत्र का अर्थ करना चाहिए ऐसा समाधान किया ना इत्यादि से कहा न इंद्रिया विषय थे संबंध ग्रहणा टीका में कहते मना करणमेव ब्रह्म प्रमिदा विधि पक्षे प्रत्यक्षमुना तीन विकल्प्य दूषयती आपने कहा कि शास्त्र से अतिरिक्त प्रमाण भी कार्य करता है तो कैसे कार्य करता है कौन सा प्रमाण है तो मानांतरमअी मानांधर होता हुआ कर्ण में ब्रह्म प्रमिता वो भी कर्ण बनता है ब्रह्म के ज्ञान होने के लिए वो भी कर्ण बनता वो असाधारण कारण व्यापार वसाधारण कारण वो भी बनता है ऐसा मानांधर को आपने कहा तो मानांतरम अभी कर्ण ब्रह्म प्रमित ब्रह्म की प्रमिति ब्रह्म के संबंध में ज्ञान होने के लिए वो भी ऐसा करने पर पक्षे प्रत्यक्ष अनुमान आदिवाद तो उस पक्ष में प्रत्यक्ष अनुमान आदि में से किसको आप ले रहे हैं कि माना अंदर में शास्त्र को छोड़ के बाकी जो है प्रत्यक्ष है अनुमान है उपमान है अर्थापत्ति है ये सारे प्रमाण आ जाएंगे तो प्रत्यक्ष अनुमान आदिवाद इनमें से कौन सा प्रमाण ले रहे हैं तो तीदी विकल्प या उनमें से विकल्प करके दू दोषण देते हैं ये जितने भी प्रमाण है ये इंद्रिय के विषय के संबंध में होते हैं प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और जो अर्थापत्ति आदि जो भी प्रमाण हो ये इंद्रिय विषय में नहीं होता इंद्रिय विषय में ही होता है इसलिए उसमें दोष देते इंद्रिया विषयत्व तो ना संबंध अग्रखना और ब्रह्म तो इंद्रिय का विषय है ऐसे स्थिति में प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और अर्थापत्ति आदि से ग्रहण हो नहीं पाएगा ब्रह्मी कर्णत्व मानंदर अप्रवेशादेष कारण क्या है कि ब्रह्म में कारण रूप से मान का प्रवेश प्रमाणांतर का प्रवेश Türkiye नहीं हो पाए ब्रह्म को साक्षात्कार करना है ब्रह्म ब्रह्म की प्रमिधि होनी है प्रविधि होने के लिए प्रमाण से प्रमिधि होती है प्रमाण न होती है तो प्रमाण को कारण कहते हैं प्रमाकरणम प्रमाणम प्रमा का जो कारण होता है वो प्रमाण होता है कारण का मतलब होता है एक माध्यम एक जिसके द्वारा आप दूसरे को प्राप्त करते हैं वो असाधारण कारण होता है प्रविधि को उत्पन्न करने के लिए असाधारण कारण होगा प्रमाण वो असाधारण कारण के द्वारा साध्य को सिद्ध किया जाता है तो प्रमाकरण प्रमाण बन रहा है वो प्रमाणों में प्रत्यक्षादि प्रमाण है तो वो कारण नहीं बन पाएगा ब्रह्म में ये कह रहे क्यों नहीं बन पाएगा क्योंकि वहां इंद्रिय प्रवेश नहीं है इंद्रिय का विषय नहीं है जितने कारण हम देखे गए हैं वो सारे इंद्रिय संबंधी कारण होते हैं इंद्रिय के संबंध के बिना कोई कारण को सिद्ध नहीं कर सकता इसलिए वहा असाधारण कारण जिसको कहते हैं जिस माध्यम से आप ब्रह्म को जानेंगे वो इंद्रिय संबंधी होता है आपके मन में जो भी विचार आता है पहले हमने कई बार बोला कि जो भी विचार मन में आपको स्वाभाविक रूप से आता है स्वाभाविक विचार सारे इंद्रिय संबद्ध विषय के बारे में ही होते कभी भी इंद्रिय इंद्रिया विषय के बारे में नहीं होते इसीलिए ब्रह्म का विचार आत्मा का विचार स्वाभाविक नहीं आ सकता वो मन में उसमें लाने की कोई तरीका ही नहीं है तो आप हमेशा बाहर के विषय को वृद्धि करने के लिए उसी में संलिप्त होने की आशा करते हैं उसमें प्रवृत्ति करते हैं वो घूम फिर करके उसी में जाता है कारण क्या है आपका मन के अंदर वही संस्कार बैठा हुआ है और वो संस्कार क्यों है क्योंकि आप उस विषय में विवश है कि इंद्रिय बाहर जाते हैं इंद्रिय बाहर विषय के संबंध में ही ज्ञान आपको देते हैं और उसी ज्ञान को आप अपने दिमाग में रखते हैं और क्या रखते है और उसी को घुमाते रहते हैं इसीलिए बाहर से कोई ज्ञान आए बिना अंदर से कोई ज्ञान नहीं आ सकता क्योंकि तो जितने ज्ञान जिसको हम ज्ञान नाम से कह रहे हैं विचार नाम से कह रहे हैं वो सारे बाहर से आए हुए हैं इसीलिए वो वहां इंद्रिय विषय होने से उन प्रमाणों से काम नहीं लिया जाता है उसके विषय में चर्चा भी नहीं करते और ब्रह्म के विषय में किसी को चर्चा करने का भी आनंद नहीं आता है और जैसा भी हम बात करने लगते हैं हम बाहर के विषय के बारे में इधर उधर के बारे में ही बात करते जो इधर उधर के बारे में बात करेंगे तो जल्दी समझ में आता है आराम मिलता है और बाकी ब्रह्म के विषय में जो हैं तो घुमाया हुआ जैसा दिखता है कुछ पता नहीं चलता है ऐसा होता है और आयु के समय में फिर सो जाएंगे सुनेंगे ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म बोलेंगे दिमाग काम नहीं कर रहा फिर सो जाएंगे दिमाग को क्या होता है जब काम करने को नहीं होता है उसके बाद वो जानता क्या है सोना ही जानता और कोई नहीं जानता कि वो दिमाग काम करे तो काम करे तब करता अब वो आपने ऐसा विचार दे दिया जिससे कि वो काम करने की क्षमता उसके पास नहीं है तब क्या वो सोचता है इसका मतलब सोने के लिए कह रहा है ऐसे सोच के वो सो जाता है अब जैसा आपको रात को नींद आ जाती है कब तो दिमाग थक जाता है फिर कोई काम नहीं है तो आप सो जाते हैं तो ऐसा ही यहां भी होता है नींद आ जाती है इसलिए वेदांत में सुनने पर नींद आती है ये स्वाभाविक है क्यों हमारा दिमाग उधर नहीं चल रहा दूसरे विषय में चल रहा है ऐसे होता है तो ये इसीलिए कारण नहीं बनता है वो किसी को आप कारण नहीं बना सकते केवल शास्त्र को छोड़ के और किसी को कारण नहीं बना सकते हैं परषयत्व ब्रह्मणों विवरण होती इसलिए कहा स्वभाव तो विषय विषयाणी इंद्रिया ये वाक्य से जो परांची खानी वितरण स्वयंभू ये जो वाक्य है कठोपरिषद का इसको लिया गया इत्यादिश्रुतिया श्रुति से प्रत्यक्ष अविषयत्म ब्रह्मण प्रत्यक्ष का वो विषय नहीं है प्रत्यक्ष मैं प्रत्यक्ष आदि से ले लेकिन वेनक्ति संबंध का ग्रहण नहीं होता है इंद्रिय विषय संबंध का ग्रहण नहीं होता है इसके लिए कहा कि इंद्रिय सदि इंद्रिय विषय ब्रह्मणा इदं ब्रह्मणा संबंधम कार्य गृह्येत यदि ब्रह्म इंद्रि का विषय होता तब तो ये जो कार्य जगत है ये ब्रह्म से संबद्ध है ऐसा साक्षात जाना जाता किंतु तो ऐसा नहीं जाना जाता है वो ब्रह्म इंद्रिय का बिठाई नहीं है हम इसका कारण ढूंढने जाते, कारण कहीं दिखाई नहीं पड़ता है बिल्कुल दिमाग बंद हो जाता है ऐसे में क्या कर सकते हैं ऐसे हम बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा मतलब विचार वो नहीं बन रहा है मन में विचार नहीं बन पा रहा है उस समय हम बोलते हैं वो समझ में नहीं आता है उसको सिखाया जाता है उसके अंदर जो है दिमाग के अंदर इस प्रकार का वेवस बनाया जाता है तरंग बनाएंगे एक तरंग जो बन गया है वो तरंग बनने के बाद उसके अंदर वो रखते हैं उसी को लेकर के बाद में आप विचार उत्पन्न करते हो तरंग नहीं बनने से फिर नहीं होता है इसीलिए वैसा रहना पड़ेगा एकदम सावधानी से उसको जानना पड़ेगा कि इंद्रिय की मिठाई नहीं बनने के कारण यह कठिनाई है ननु ब्रह्म संबद्ध मिदम कार्य मि धिया किम सिया कार्यमेव गृह्यमाण ब्रह्म कि बैष्यति क्या लेना देना है कि ब्रह्म संबद्ध मदम कार्यम इति धिया किम सिया ऐसा ग्रहण करने से क्या होने वाला कि ये कार्य ब्रह्म से संबद्ध है ऐसा जान के कोई प्रयोजन है बोलते हैं कोई प्रयोजन नहीं है कार्यमेव गृह्यण ब्रह्म वो उससे के द्वारा संबद्ध संबद्ध करने की आवश्यकता कुछ नहीं है कि कार्य जो दिखाई पड़ता है तो वो ब्रह्म को समझा देता है ब्रह्म गृहमाण कार्य में गृह्य मानो कार्य दिखाई पड़ता है ग्रहण हो रहा है कार्य का ग्रहण करता हुआ ही ब्रह्म ज्ञाप्यती ब्रह्म का ज्ञापन हो जाएगा इसके लिए ब्रह्म से संबद्ध है ऐसा जानने की आवश्यकता नहीं तो ब्रह्म से संबद्ध जानने के लिए एक संबंध का भी ज्ञान होना पड़ेगा दोनों को आगे पीछे रखना पड़ेगा वो नहीं होता है उसके बिना हो जाएगा एक तो ब्रह्मणा संबद्धम कार्यम ऐसा जानने के लिए ब्रह्म का भी ज्ञान होना है कार्य का भी ज्ञान होना है संबंध का भी ज्ञान होना है भाष्यकार ने कहा संबंध का ज्ञान नहीं होता है क्योंकि इंद्रिय विषयक ब्रह्म नहीं है इसलिए ब्रह्मणा इधम संबद्ध ऐसा ज्ञान नहीं होगा कहा ऐसा कहने पर कहता है कि इसकी क्या आवश्यकता ब्रह्मणा इधम संबद्ध ऐसे जानने की क्या आवश्यकता है हमको तो खाली यही जानना है कि ये कार्य ब्रह्म है कि नहीं है जानना है वो हो जाएगा कार्य को देख करके कारण का ज्ञान हो जाए। तो ना तब कहते हैं ऐसा नहीं होता है क्यों क्योंकि कार्य कार्यमात्र में तो गृह्यमाण किम ब्रह्मणा संबद्धम किम अन्य केनचित संबद्धमी न शक्यम निश्चित इसका निश्चय नहीं हो पाता आप कह रहे हैं ब्रह्म के द्वारा संबंध का ज्ञान के बिना भी कार्य को देख करके ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा ऐसा नहीं होता है अब वो निश्चित नहीं है तभी तो इसका ज्ञान की आवश्यकता है निश्चित नहीं है तो वादी विवाद करते हैं कोई बोलता है ब्रह्म से है कोई बोलता है प्रधान से है कोई बोलता है परमाणु से जगत उत्पन्न हुआ है कुछ कुछ बोलते रहते हैं तो ये सब आपके पास है तो आप कैसे निश्चय करेंगे कि ये कार्य ब्रह्म से ही है ऐसा निश्चय नहीं हो पाता है सन्मात्र हेदुमात्र न सत्य ज्ञानादिरूपम ब्रह्मा ये कार्यमात्र से कार्य को ही समझने से तत्शब्द से कार्य लेना कार्यमात्र हेतु कोई भी कारण को जानने के लिए कार्य एक हेतु बनता है किंतु उसको कार्यानुमयी कहते हैं कार्या अनुमान कार्य से कारण का अनुमान करना तो वो जो है सामान्य होता है कार्य को देख के आप कोई कारण है इतना अनुमान कर सकते हैं कारण के बिना ये कार्य नहीं हुआ ऐसा अनुमान कर सकते हैं जैसा कोई मकान दुकान आदि बना हुआ देख करके इसका कोई बनाने वाला करता है ऐसा अनुमान करते हैं इस प्रकार ये पेड़ पौधे जंगल जुंगल ये जो भी है दिखाई पड़ रहा है पंचभूत इसको देख करके आप अनुमान करते इसी को भी किसी ने बनाया होगा इतना अनुमान हो जाएगा किन्तु इतने से वो सत्य ज्ञान रूप ब्रह्म ही उसका कारण है ये कभी निश्चय नहीं हो पाएगा तत् आगमादेव ज्ञेय वो ब्रह्म ही कारण है इसको आगम से ही जानना चाहिए ये तो शास्त्र से ही जाना जाएगा अन्य किसी से नहीं जाना जाएगा। अर्थे द्वारा संभावना हेतु युक्ता सूत्राण वेदातनाथता उपसंहर इसलिए श्रुति के अर्थ में परनिष्ठित ये जो वेदांत वाक्य है कि क्या करता है सामान्य द्वारा सामान्य कार्य से कारण का अनुमान जानना ये सामान्य है सामान्य बात होती है कोई भी कार्य से कारण का अनुमान करता है ये जो सामान्य जाना जाता है ये सामान्य द्वारा स्रउार्थ सामान्य कहता है उसमें संभावना हेदुर मानांतरम इति युक्ता सूत्राना उसमें संभावना हेतु रूप से अन्य प्रमाण को जोड़ा जाता है जो सामान्य रूप से जाना गया उसको विशेष रूप जानने के लिए कुछ अन्य प्रमाण की, अन्य अनुभवों की आवश्यकता होती है तो उस प्रकार उसका ग्रहण सूत्र करते हैं और वेदांत ग्रथनाथा उसमें रह जाते वेदांत विषय के आश्रय से ही ये काम करते हैं है सूत्र और अनुमान आदि को जगह जगह सहायक के रूप में क्योंकि संभावना हेतु के रूप में लिया जाता है तब जाके आपको निर्णय होगा एक तरफ निर्णय हो जाएगा यही इसका प्रयोजन है कहा तस्माद् जन्माधि सूत्रम न अनुमान उपन्यासार्थम सूत्र अनुमान को उपन्यास करने के लिए नहीं है कि तरही वेदांत वाक्य प्रदर्शनार्थम वेदांत वाक्य को प्रदर्शन करने के लिए है इस प्रकार से वेदांत वाक्य में जब स्थित हो जाता है तो उसमें ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा क्योंकि वो वेदांत वाक्य अधीन्द्रिय विषयों को अधींद्रिय विषय को ग्रहण करा सकता है वेद वाक्य में यह शक्ति है वो अधीन्द्रिय विषय का ज्ञापन करा सकता है ये धर्मादि से जान पड़ता है तो क्योंकि धर्मादि का ज्ञान भी अध्यय है और उसका ज्ञान कराता है वेद अब प्रश्न हो गया कि बहुत्वाद वेदांता नाम एददिकरण विषय बुभुत्या पृछति आपके पास तो वेदांत वाक्य तो बहुत है हाँ, कितने वेदांत वाक्य है तो बहुत वेदांत वाक्या नाम वेदांत वाक्य में बाहुल्य होने से ये अधिकारणा ये जो जन्मादि अधिकारण में कौन से वेदांत वाक्य का आश्रय आपने लिया किस विषय के आश्रय पर कौन सा वेदांत वाक्य लिया अधिकरण विषया दुभुत्सया बौद्धुया जानने की इच्छा से पृछती पूछा जाता है पूछता है किम किम पुनः तद वेदांत वाक्य सूत्रेण वो कौन सा है वो वेदांत वाक्य पुनः ये प्रश्न के लिए है फिर क्या ऐसा पूछते हैं वो कौन सा है तद वेदांत कभी कभी पुनः शब्द वाक्य अलंकार के लिए होता है कभी पूर्वापर संबंध जोड़ने के लिए होता है कभी पक्षांतर दिखाने के लिए भी होता है आक्षेप के लिए भी होता है ये पुनः शब्द वाक्य अलंकार के रूप में प्रयोग करते हैं किंतु तो तो जगह जगह यह अर्थ आ जाता है यहां किम पुनस्त वेदांत वाक्य यहां पृच्छा है पूछता है जो कौन सा है वो वेदांत वाक्य जिसके बारे में आप कह रहे हैं वेदांत वाक्य सूत्रेण जो सूत्र के द्वारा इह मना अस्करणे लीलक्षित लीलक्षित लक्ष्म लक्ष्य धातु है दर्शनांगनयो यो हो ये चुरादिगण का धातु है लक्ष्य धातु जिससे हम लक्ष्य लक्ष्य लक्षणा इत्यादि सब बनाते हैं वो दर्शन और अंगन दोनों अर्थ में होता है अंगन का मतलब होता है एक चिन्ह आदि जो भी करना एक जैसा मार्क बोलते हैं एक मार्क एक स्पॉट कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाती और एक सुरा जैसा मिल जाता है ऐसा तो उस अर्थ में होता है उस अर्थ में धादु है उसमें इच्छा अर्थक संत्यय और सन प्रत्यय में ये चुनादिगण का होने से अपने आप नियंद आता है और नियंद हो जाता है उसके बाद सन सन संत्य में फिर निष्ठार्थक में तक, तक तवधु निष्ठा निष्ठा में तत्यय लगाया त प्रत्यय लगा करके पूछ रहा तत्प्रत्य जो है भूत में अर्थ होता है लक्षण करने की इच्छा किसकी है कौन से वाक्य की है ऐसा प्रश्न है तब भाषी में कहा भ्रगुर्वै वारुणि वरुणम पितरम उपसारा अधि भगवो ब्रह्मेती इत्य उपक्रम्या ऐसा तैतरी उपनिषद में देखा गया इस प्रकार से ये चलेगा हर एक अधिकरण में उपनिषद वाक्यों के आधार पर विचार होगा तब आप उस उपनिषद वाक्य का तात्पर्य वहां से समझना पड़ेगा वो क्या बोलता है फिर उसके विषय में चर्चा हो, तो भृगुर वारुनी वारुणि ही वरुण से अवत्यम वारुणि ही वरुण ऋषि का पुत्र भृगु नाम का ऋषि कुमार था यह पहले कहा भ्रगुर्वी वारुनी, उन्होंने क्या किया वरुणम पितरम् उपससारा अपने पिता वरुण के पास चले गए वरुण के निकट चले गए चला गया उपसार लिट लकार है अधी ही भगवो ब्रह्मेदी जा करके क्या कहा मुझे एक मोबाइल खरीद के दीजिए ऐसा नहीं कहा क्या अधी ही भगवो ब्रह्मे दी। आप जो है मुझे ब्रह्म का अध्ययन कराइए ब्रह्म को समझाइए ऐसा कहा इतक्रम्या ये आरंभ किया गया फिर आहा फिर आगे कहा आरंभ करने के बाद आगे सूरी करके यदो व इमानी भूतानी जायंते तब वो जब ब्रह्म को उपदेश करने के लिए कहा तो वरुण ने कहा देखो ब्रह्म का उपदेश यही है कि जिससे ये संपूर्ण भूत उत्पन्न होते है सामने दिखा करके बोल रहा है ये जो दिखाई पड़ रहे ना तो यदो व इमानी भूतानी जायंते ये ना जादानी जीवंती और जिससे ये जीवित रहते क्योंकि जन्म तो लेता है जैसा माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं और उसके बाद फिर चला जाते हैं पूरा अलग हो जाता है ऐसा नहीं ये जिससे जीवित भी रहता है इसका अस्तित्व जिसके आधार पर है यदि अभिसंबिशंती और बाद में लय होता है तो जिसमें लय होता है यदि प्रयंती अभिसंबिशंती जिसमें जाते हैं और एक हो जाते सम्मिलित हो जाकर के मिल जाते हैं जिसमें जाते हैं वापस प्रणय के समय में और जिसके साथ एक हो जाता है वो ब्रह्म है तद ब्रह्मी वो ही ब्रह्म है जान लो बस बहुत सरल बताया उन्होंने सीधा सीधा तो जिससे इसका जन्म हुआ जिसके द्वारा ये सिद्ध है और जिसमें इसका लय होगा वही ब्रह्म है वो जानना है तो उसी को ब्रह्म रूप से जान लो अभी बाकी तो यही है उपाय है कि पहले तो इसका इसके द्वारा कहने से सारे को ले लिया और उसके द्वारा उपादान कारण का निर्देश भी हो गया क्योंकि यहवन दिखाई यह प्रयंध ये दोनों कार्य उपादान कारण से अन्यत्र नहीं होता है उत्पन्न होना तो कहीं से भी उत्पन्न होता है निमित्त कारण को भी उत्पत्ति का कारण बता सकते हैं किंतु स्थिति और लय उपादान के अलावा अन्यत्र नहीं होता है इसीलिए उपादान कारण ऐसे ऐसा होता है अब इस प्रकार वहां चर्चा चलती है बाद में वो ब्रह्म को जानने के लिए प्रयत्न करता है और जाकर के ध्यान करता है ध्यान करना को शुरू करता है विचार करना शुरू कर दिया वाक्य बताए वाक्य के ऊपर विचार करता है वो आंग बंद करके जो योग साधन नहीं किया हाँ ये वाक्य पर उन्होंने विचार करना वो एकांत में जाकर बैठा तो विचार करने का अवसर मिल गया और पहले तो व्याकरण आदि सीखा हुआ है नहीं तो ये दो तो भूदानी जाएंगे इसका तो कैसे समझेंगे तो व्याकरण सब रेट लिया था पहले व्याकरण जानता है फिर संयुक्ति भी जानता है कैसा करना है ये जानता है वो शायद दूसरे स्कूल से पढ़ के आया होगा जैसा भी है वो सब करके आया उसके बाद ये वाक्य बताया तो ये वाक्यों को लेकर के चले गए जैसा हम लोग मंत्र जब करने बैठते हैं ऐसा ही ये, जाकर के ये माला जब करने लगे तो दो भाई, कैसे होगा क्या होगा ऐसे जब करते हुए फिर वो सोचने भी लगे विचार करने लगे बार बार कैसे किससे ये उत्पन्न होता है सारा विचार किया तो उसका ठीक विचार चला सही रास्ते पे तब तो बाद में जाकर के अन्नम ब्रह्मेदिजा अनाथ ऐसा जान वो देखा कि देखते हैं यहाँ जो भी उत्पन्न होता है अन्न से उत्पन्न होता है अन्न नहीं खाने से उत्पन्न नहीं होता लेकिन अन्न मन पृथ्वी है पृथ्वी से उत्पन्न होता फिर अन्न न जीवन और अन्न खा करके जीते हैं यानी नहीं खाएंगे तो मर जाता है इसका मतलब उसी से जीवन होता है फिर बाद में पृथ्वी में ही लय को भी प्राप्त करता है मरने के बाद में पृथ्वी में काटा जाता है वैसे भी होता है इसीलिए सबको उसी में ही जाना है उसी में से आया इसलिए अन्ने ही भी के अन्न को ब्रह्म जानने में कोई दोष नहीं सारा लक्षण वहां घट गया अब बुद्धिमान आदमी सही ढंग से सोचता है तो ऐसा होता है और रास्ते में पकड़ लिया उधर उदा, तक बुद्धि पहुंच गया उसके बाद फिर आगे मन को प्राण को ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे जाता है जा करके फिर अंत में बोलते तस्त निर्णय वाक्यम उसके बाद में निर्णय वाक्य आ गया मैंने मध्य में बहुत कुछ है वो आप उपनिषद से पढ़ ले उपनिषद पढ़ने के बाद इसको करना है इसलिए वो बाकी तो जानते हैं अंत में निर्णय वाक्य आया क्या है आनंदाध्ये खलुमानी भूता आनंदे न जादानी जीवंती आनंदम प्रयंत अभि संबिशंती ये निर्णय हुआ वो खोजते खोजते के प्राण को मन को विज्ञान को सब ब्रह्म जाना तो उसी में ठीक ब्रह्म नहीं बैठा क्योंकि ये जानने के बाद बिलाजी के पास आया वो अन्य को ब्रह्म जान के पिताजी के पास आया तो पिताजी ने और कुछ नहीं बोला कोई वाक्य फिर बोला कि दो भाई मानी गुदानी जाबो ब्रह्मे थी तद विज्ञासव हाँ। तबो ब्रह्मे थी ये बोला कि ये तपस्या करो और चिंतन करो ज्ञान हो जाएगा हाँ इसीलिए हुआ नहीं तो जब तबो ब्रह्मे की बात ने दोबारा कहा तो वो बच्चा समझ लिया की ये जो है फिर हमको समस्या करने के लिए बोल रहे कुछ कमी रह गया क्या कमी है कैसा है कुछ नहीं बोला क्योंकि ऐसा फिर उदास करना भी ठीक नहीं इतना तो जान के आया है वो भी गलत भी नहीं है सही जान के आया है लेकिन पूरा नहीं हुआ तो तुम्हारा ज्ञान पूरा गलत है तुम नहीं कर सकते ऐसे ऐसे बोलने से उदास हो जाएगा फिर वो भाग जाएगा इसलिए नहीं बोला तो वो बोला कि हो जाएगा उसी से हो जाएगा लेकिन अभी हुआ नहीं है तब वो ऐसा कर तो ऐसा करते करते आनंदम ब्रह्म वे जान आजमी पहुंच गया तो आनंद से ही खल इमान भूताली जाएगी देखो आनंद नहीं होने से यहाँ कोई उत्पन्न होने की संभावना नहीं आनंद से ही सब कुछ उत्पन्न होना है रसो वही सहारे वनंदी भवती आ, वो ही आनंद है उस आनंद को प्राप्त करते हुए ही यहाँ जीवन होता है को वा व अन्य कप आकाशो आनंदो नस्यात यदि ये, ये अंदर आनंद नहीं होता तो कौन ये प्राणन क्रिया करने चेष्टा करता ऊपर नीचे जो है प्राण को उठा रहा है छोड़ रहा है ये करने का कितना कष्ट होता है ये ये नहीं करता और कोई आनंद हो रहा है उससे कोई प्रयोजन हो रहा है तभी तो कर रहा है हाँ नहीं तो कोई प्राणन चेष्टा तक नहीं करने वाला बाकी काम करना तो छोड़ दीजिए बाकी कुछ काम करता वो नहीं करता इसलिए कुछ भी आप कर रहे हैं आनंद से ही कर रहा है आनंद के बिना नहीं होता है जबरदस्ती करने से थोड़ी चलता है आनंद होने से तब होगा इसीलिए आनंद से ये सब कुछ उत्पन्न होता है ये जान करके आ गया यही निर्णय वाक्य है उससे आगे फिर पिताजी ने नहीं कहा तबो ब्रह्मेदी ऐसा फिर नहीं कहा तद विजिज्ञासव तबो ब्रह्मेदी ऐसा नहीं कहा नहीं कहने से उन्होंने समझ लिया यही ब्रह्म है तो आनंद स्वरूप ब्रह्म है ऐसा जान लिया निर्णय हो गया अन्य एवं जातीय का वाक्या बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ स्वरूप कारण विषयाणी उदाहरतव्या तो भाष्यकार कहते हैं ये हमने एक वाक्य दिखाया के वाक्य, उस जिसके आधार पर ये सूत्र चल रहा है और भी इस तरह के उपनिषदों में जगह जगह बहुत वाक्य मिलते हैं तो उन वाक्यों को भी इसी प्रकार जानना, जान लेना चाहिए दौ मेंग्र आशी ऐसा वाक्य चांदो की माता है तत्तेजो सुर जदा फिर उन्होंने तेज की सृष्टि की यह भी वाक्य वहां आता है ये भी वाक्य इस प्रकार से ले सकते हैं तो जो भी है अन्य भी एवं जाती है इस प्रकार का वाक्य आप जानते हैं तो क्योंकि वो समझ रहे ना पूरा आपने दस उपनिषद अध्ययन करके बैठा हुआ है तो आपको बहुत सारे वाक्य याद है उन वाक्यों को भी आप समझ लेना कैसे समझना कौन लक्षण वाक्य कैसे होना चाहिए नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव का स्वरूप बताने वाला होना चाहिए जो पहले कहा था तो निर्विशेष ब्रह्म सर्वज्ञ स्वरूप उसके जो है सर्वज्ञ स्वरूप सर्व कारण स्वरूप सर्वशक्तित्व कहा था उस रूप से वाक्यों को लेना चाहिए ये कारण विषय के वाक्य होते हैं इस प्रकार के वाक्य ये वो उदाहरण उनका उदाहरण दे देना चाहिए ऐसा ही इनके आधार पर यह सूत्र बना यह समझना चाहिए कहा ठीक है लक्षितं जिज्ञा जो ब्रह्म है वो लक्षित ब्रह्म वही सप्तमी का है है में लक्षितं लक्षित ब्रह्म सप्तम्य शिष्टअधिणो ब्रह्म ज्ञातगा विशिष्टिणो ब्रह्मज्ञात जगत कारणत्पलक्षण अनुवाद नम्ह प्रतिपादक वाक्य सोपक्रम अब वो ब्रह्म प्रतिपादक वाक्य को कहते हैं कि विशिष्ट अधिकारी है वो सामान्य अधिकारी नहीं जान सकता अब ये भृगु एक सामान्य अधिकारी नहीं है विशिष्ट अधिकारी है क्यों क्योंकि वो सीधा जाकर के अधीन ही ब्रह्मो भगवे बताए क्या आप जो है ब्रह्म के बारे में ज्ञान दीजिएगा ये सामान्य अधिकारी ऐसे ब्रह्म के बारे में नहीं पूछ सकता लिए विशिष्टाधिकारीण ब्रह्म ज्ञा दो कामस्या जगत कारणत्वेना तो ब्रह्म को जानना आप चाहते हैं तो किस रूप से ब्रह्म को जाना जा सकता है एक ही रूप से ब्रह्म को जाना जा सकता है जगत कारणत्वेना जगत का कारण रूप से ब्रह्म को जाना जा सकता है क्यों क्योंकि हमने पहले कहा था ब्रह्म तो बृहत्तम ब्रह्म सबसे व्यापक है ब्रह्म जितना जगत व्यापक है उससे भी व्यापक होता है कारण हमेशा कार्य से अधिक देश वृद्धि होता है ज्यादा व्यापक होता है उपलक्षण अनुवाद न ब्रह्म प्रति और जगत कारणत्व को क्या बनाना उपलक्षण बनाना यानी तड़स्थ लक्षण बनाना तड़स्थ लक्षण बनाकर उसके द्वारा ब्रह्म प्रतिपादकम वाक्यम, उसके द्वारा ब्रह्म को प्रतिपादन करने वाले वाक्य कौन सा है इसका एक उदाहरण यह उदाहपक्रम यहां दिखाया। इस प्रकार से है कि नु प्रकृष्ट प्रकाशचंद्री स्वूपल यहाग्रं सचंद्री उपलक्षण चंद्रस्वृष्टे उपलक्षित स्वूपल वाच्यं तह वो स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण के विषय में हम पहले विचार किए थे हाँ स्वरूप लक्षण का लक्षण क्या है हाँ सत्यम ज्ञानम अनंतम जम्मा स्वरूप लक्षण है स्वरूप लक्षण किसको कहते हैं स्वरूपमेव लक्षणम एक है अनपायित्व स्वरूपत्व इतर अनिरूप्यम लक्षणम स्वरूप लक्षण ये तीन लक्षण है वो ये स्वरूप लक्षण है तो प्रकृष्ट प्रकाश चंद्रहा स्वरूप लक्षणा ये प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र ये स्वरूप लक्षण है ये स्वरूप लक्षण को जानना चाहिए तो जानने के बाद उसके बिना यहाग्रम तो स चंद्र यदि उपलक्षण मात्रा और शाघाग्र को चंद्र बताया क्योंकि तो चंद्रमा उसके पीछे है तो शाखा विक्षु शाखा को पहाड़ के ऊपर दिखा करके वही चंद्रमा है पहले दिखाकर फिर आगे ले जाता है ये उपलक्षण होते है तटस्थ लक्षणों से तो ये जो तड़स्थ लक्षण होता है स्वरूप लक्षण के संबंध ग्रहण किए बिना स्वरूप लक्षण नहीं जाने बिना तटस्थ लक्षण को ग्रहण नहीं किया जा सकता ये कहना चाहते क्योंकि स्वरूप लक्षण जानेंगे तभी तो चंद्रमा को जानेगा अब उपलक्षण कहने पर भी नहीं हो पाएगा उपलक्षण माने तड़स्थ लक्षण तो उपलक्षण मात्रा चंद्रस्वरूप अदृष्ट है उपलक्षण मात्र से चंद्र चंद्रस्वरूप को कभी नहीं जान सकता उपलक्षण क्या है चंद्र या तटस्थ लक्षण किसको कहते हैं तो हाँ हाँ ये का नदी व्यावर्तक माने कवि रहता हुआ है कवि रहता है कुछ काम करता है उसके बाद वो नहीं करता है आगे कुछ नहीं करता है यानी वो हमेशा के लिए नहीं रहता है और इसका ये अर्थ है लक्ष्य यावत काल लक्ष्य अवृत्तित्व ये इसका अर्थ है कादाजितक का अर्थ है जब तक वो लक्ष्य है तब तक वो लक्षण नहीं रहता कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा यावत काल लक्ष्य आवृत्तित्व रहेगा रहे। ये तड़स्था लक्षण का ये लक्षण है कादाजित कि कादाजित मान क्या है कभी रहना यानी जब तक लक्ष्य है जिस लक्ष्य को बना के आपने लक्षण दिया है वो लक्ष्य जब तक है तब तक वो लक्षण नहीं रहता वो बीच में ही खत्म हो जाता है बीच में गोल हो जाएगा इसी को कहते हैं यावत, यावत काल लक्ष्य यावत काल मतलब जब तक लक्ष्य है तब तक वो नहीं रहना तो यावत काल लक्ष्य अवर अवर्तित्व यावत काल जब तक लक्ष्य है तब तक नहीं रहता वो तत्काल रह करके काम करके फिर चले जाता है ये लक्षण को यावत काल लक्ष्य काल रहना चाहिए था यावत काल लक्ष्य नहीं रहता ये आवत काल लक्ष्य अवृत्तित्व यावत काल लक्ष्य है तावत काल नहीं रहेगा ऐसा अभी शाघाग्रह चंद्र जो बोलेंगे इसमें वैसा होता है चंद्रमा थोड़ी देर के लिए शाघा के बीच में आ, आ जाता है वो घूमते घूमते चलते चलते वहां आ गया और थोड़ी देर बाद में वो उधर से ऊपर चले जाए वो तो जाते जाएगा अभी एक तरफ तो दिखाई दे रहा है दूसरी तरफ दो मिनट में फिर ऊपर चढ़ जाएगा तो चंद्रमा तो ऊपर चला गया वो शाघाग्रह में नहीं रहा तो यावत काल लक्ष्य है तावत काल नहीं है चंद्रमा आगे है और आपने लक्ष्य बनाया शाघाग्रह को वहां नहीं रहता तो चंद्रमा का लक्षण में ही वो लक्ष्य र... मैंने वो लक्षण ही वो लक्ष्य के साथ हमेशा रह सकता है जैसे उष्णता अग्नि के साथ हमेशा रहती है कभी रहती है कभी नहीं रहती ऐसा नहीं है इसीलिए यहाँ भी आपको ऐसा कहना पड़ेगा कि आप भले ही तड़स्थ लक्षण देवे किंतु स्वरूप लक्षण की जानकारी के बिना तड़स्थ लक्षण में लक्ष्य का ग्रहण नहीं होगा ऐसा होता है इसीलिए उपलक्षित स्वरूप लक्षण वाक्यम तड़स्थ लक्षण वाले का भी स्वरूप लक्षण कहना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं उपलक्षण से ही कह रहा है कोई बात नहीं किन्तु स्वरूप लक्षण तो चाहिए सतराहा उसका स्वरूप लक्षण वही कहा आनंदादी खलुमानी भूता इत्यादि जगदेनाक्यक्य निर्णयवाक्य का अर्थ क्या है कि ब्रह्म को जगत्के जगत हेतु रूप से अनुवाद करके स्वरूप निर्णायक स्वरूप निर्णय करता हुआ आनंदी वाक्यं स्वूपको आनंद रूप से यहां विधान कहा है ब्रह्मा ये वाक्य आता है वो ब्रह्म है तो वो आनंद उसका स्वरूप लक्षण में कहा ज्ञान और आनंद तह सवाक्यातिशय आनंदलक्षण ब्रह्मेदी निर्णय शक्य सत्य ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य से भी स्वप्रकाश अनशय आनंद लक्ष्य स्वयं प्रकाशित हो और सबसे अधिक आनंद का स्वरूप जहां हो तो अनिशय उससे आगे नहीं हो अधिशय होता है एक से और बढ़कर उससे बढ़कर नहीं है सबसे बड़ा हुई उससे आगे नहीं हो ऐसे हो तो वो परमानंद आनंद कहा जाता है तो वही ही ब्रह्म है ऐसा निर्णय हो जाता है अब वो कब होता है इसको आपको चिंतन करके समझना पड़ेगा अब सबसे बड़ा आनंद कब होता है कहाँ होता है किसमें होता है ये सब ढूंढना है ढूंढने के लिए बहुत तरीका है आ, उसके बिना तो आपको अभी तो आनंद का कोई पता ही नहीं कौन सा आनंद कहाँ हो रहा है कब तक हो रहे पता है नहीं इसीलिए अब जितने भी वस्तुओं से आनंद हो रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा आनंद जिससे हो रहा है उसको आप रखते आप जैसे आपके बहुत मित्र होते हैं बहुत मित्र में सबसे अधिक सुख जिस मित्र से होता है उस मित्र को आप परम मित्र कहते हैं उसको सब देते हैं बोलते हैं सब कुछ करते हैं बाकी तो छोटा मोटा मित्र है वो तो कुछ कुछ करता है कुछ नहीं करता सारे आ, मतलब व्यवहार में ऐसा ही होता है और जितने भी वस्तुएं हम प्रयोग करते हैं उनमें भी सबसे निकट जो होगा वो सबसे आनंद देने वाला होता है तब वो सबसे निकट रहता है अब ये बदलता रहता है वास्तव में क्या है एक तरस नहीं होता है एक मित्र को आपने परम मित्र माना था किंतु बाद में उन्होंने धोखा दे दिया तब तो वो परमदा भी घट गई मित्रता भी घट गई सीधा उल्टा पड़ गया फिर वो शत्रु बन गया वो परम शत्रु हो गया वो जिसके भी वो धोखा दे दिया तो इसीलिए ऐसा होगा वो परम था किंतु परम रह नहीं पाया अब जो परम ऐसा रहता नहीं लंबा समय के लिए तो इसको परम कैसे कहेंगे वो तो परम तो है नहीं वो अपरम है वो फिसलने वाला है बदलने वाला है इसीलिए वो ढूंढना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा आनंद अभी किससे हो रहा है ये ढूंढना पड़ेगा अब उसको ढूंढ के फिर उसमें देखना है कि ये वास्तव में सबसे ज्यादा आनंद हो रहा है कि नहीं हो रहा सबसे ज्यादा आनंद एक क्षण के लिए होने से काम चलेगा नहीं सबसे ज्यादा आनंद निरंतर होना पड़ेगा हमेशा के लिए रहना पड़ेगा पहले भी आगे भी पीछे भी सब रहना पड़ेगा तब जाकर वो परमानंद माना जाएगा ऐसा आप ढूंढो तो आपके अंदर आत्मा ही मिलेगा और कुछ नहीं मिल सकता बाकी कोई भी ऐसा परमानंद को नहीं देता सब तात्कालिक है थोड़ी देर आएंगे थोड़ी देर रहेंगे थोड़ी देर काम करेंगे जाएगी हाँ इसीलिए वित्तात् पुत्रात्प्रे हाँ ये वित्त से भी अधिक प्रिय वाला है और पुत्र से भी अधिक प्रिय वाला है प्रेय सर्वस्मा अन्यस्ेय अन्यस्मत सर्वस्मा प्रेय है सब जितने भी आप लाओ उसी से ज्यादा ये प्रिय होता है कौन ये आत्मा इसीलिए यत्र यत्र प्रियव तत्र तत्र आनंद अधम ये व्याप्ति मिल जाती है जहां जहां प्रियता रहती है जो जो आपको तो अच्छा लगता है वो आनंद अधिशय देने वाला होता है ऐसा देखा गया है लोगों में तो अब जो है वो गिनते जाइए कौन सा है वो तब तो आनंद में आत्मा में पहुंचेगा इसीलिए आत्मा से अतिरिक्त कोई आनंद को नहीं ढूंढा जाता है जिस स्थिति में इसीलिए आत्मा को आनंद रूप सिद्ध करना पड़ेगा ऐसा ये तो सामान्य कोई भी कर सकता है ये ऐसे कोई सामान्य बुद्धिमान होगा वो बैठ के ढूंढेगा तो उसको पता चलेगा कि किससे वास्तव में आनंद हो रहा है पहले तो लगेगा कि खाना पीने से आनंद हो रहा है है ये लगता है बहुत लोगों को ऐसा लगता है अच्छे खाना पीना हो आनंद होता है कुछ लोगों में लगता है कि बढ़िया भिंद सोने के लिए हो जाए तब तो वो आनंद का विषय होता है अच्छा जो है सोने के लिए व्यवस्था हो जाए तो वो खाने पीने को आनंद बनाए रखने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं इसके लिए पूरा दिन भर का काम उसी में होता है और रात को सोने के लिए भी बहुत कुछ खर्च किया जाता है क्यों उसी से आनंद होगा करके विचार करते हैं फिर कुछ लोग कहते हैं ये दोनों में आनंद कहने के लिए तो नौकरी चाहिए पैसा चाहिए तो पैसे से ही आनंद होता है पैसा नहीं है तो न खाना न पीना न रहना न सोना कुछ नहीं होगा इसलिए पैसा ही सबसे बड़ा आनंद है ऐसा कुछ लोग सोचता है कुछ लोगों का सोचना है ये पैसा भी इतना नहीं है लेकिन दुनिया में बहुत अच्छा नाम हो जाए तो आनंद आएगा हाँ। बहुत सब लोग हमको माने हम बड़े हैं अच्छे हैं हाँ ऐसे सब लोग सुधी करे तो सुधी से बहुत आनंद होता है किसी को उसी से आनंद होता है तो वो लोग पैसा खाना पीना ध्यान नहीं करते और वो सुधी से मतलब दुनिया में सबसे बड़ा दिखलाने के लिए वो खाना पीना भी छोड़ देते क्यों नाम मिलेगा कि ये माता जो है खाना नहीं खाता है तो नाम मिलेगा सब कुछ मिलेगा तो फिर वो पैसा भी छोड़ देता है ये भी छोड़ देता है खाली नाम के चक्कर में पड़ जाते हैं फिर वो सब छोड़ करके वो तब से हमें लग जाता है तो जो भी करता है तो कुछ लोग नाम आदि के लिए करते हैं कुछ लोगों को लगता है कि मैं सबके ऊपर अधिकार करूं तो मेरे को आनंद होता है मैं बोलो सबसे सब सब बड़ा राजा बन जाऊं तो आनंद होता है तो फिर उसी के लिए कोशिश करते हैं कि सबसे बड़ा मेला बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो सब करेंगे उसके लिए भी वो खाना पीना रहना सोहना सब छोड़ते वो कितना बीस घंटा बाईस घंटा काम करेंगे और दौड़ते रहेंगे नींद नहीं होती है क्योंकि उनको नींद से आनंद नहीं हो रहा है। वो तो सबसे बड़ा नेता बनने से आनंद होने वाला है इसीलिए उसके लिए चक्कर मत ऐसा होता है तो जिसमें आपको आनंद लगेगा उसको करेगा यदि ये, ये स्वाध्याय आदि अध्ययन करने से आनंद होगा करके यदि आपको विश्वास हो गया तो बाकी सब छोड़ करके ये स्वाध्याय में ले जाएगा तब जाकर के पता चलेगा होगा साधन करने से आनंद होगा वो मालूम हो तभी करता है नहीं तो नहीं करता बाकी सब छोड़ेगा इसी में लगेगा ऐसा सभी में होता कोई साधन करने से आनंद मानते साधन करने लगता है कोई बोलते है, मौन में से आनंद होता है तो मौन रहता है कोई क्या क्या करते लोग तो ये सब आनंद के लिए करता है तो किंतु ये सब किसके लिए आप कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं इसका मतलब आप ही सबसे बड़ा आनंद का विषय होना चाहिए क्योंकि यह सब आपके लिए कर रहा है आपके लिए कर रहा है मतलब आपके नहीं रहने से ये आनंद का कोई तात्पर्य नहीं है ऐसा आप समझते इसलिए कर रहा है इसलिए आप भी ही सबसे बड़ा आनंद है ये निर्णय हो गया ऐसा बोलते तैतरीय श्रुता विवाह ब्रह्मणों लक्षण द्वयवादी ही वाक्याद ज्ञान अयम तबह इत्यादि वाक्य है विज्ञान आनंदम ब्रह्म इत्यादि संधि बहुत सारे ऐसे भी वाक्य है तैत् श्रुति को छोड़ करके ंदर में भी ऐसे वाक्य मिलते हैं ब्रह्मणा लक्षण द्वय बोलने वाला जो स्वरूप लक्षण और उपलक्षण दोनों बोलने वाले अनेक वाक्य मिलते हैं तानि ताने अभी हा उदाहरण द्रष्टव्या उन वाक्यों को भी यहां उदाहरण के तौर पर लाया जा सकता है अन्यान्य इत्यादि कहा एवं जातीयत्वे उसका स्वरूप क्या होना चाहिए उन वाक्यों का स्वरूप क्या रहता है तो उनमें नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ स्वरूप कारण विषयाणी उदाहरतव्य ये दोनों रहेगा नित्य शिद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव उसका स्वरूप लक्षण ब्रह्म का रहेगा और सर्वज्ञत्व स्वरूप कारण विषय उपलक्षित लक्षण भी रहेगा ये दोनों मिलकर के बहुत सारे वाक्य आपको मिल जाएंगे ऐसे वाक्य को लेकर यहाँ प्रकरण बदला चाहिए कहें सद सर्वासु शाखासु लक्षण दयादी वेदांतवाक्या जिज्ञा से ब्रह्मी इसलिए इस प्रकार से अनेक शाखाओं में सभी शाखाओं में लक्षण दयादी अनेक शाखाओं में लक्षण दो लक्षण बताने वाले वेदांत वाक्य हैं कितने शाखाए हाँ एक सौ आठ हाँ एक हजार एक सौ अस्सी शाखाए हैं हाँ ये ध्यान रखना कई बार बताया तो हम तो यही होता है हमारी स्थिति ऐसा है कि हम तो है हिंदू हिंदू रूप से एक जंदु है किंतु वो पूछो वेद के बारे में पूछो किसी के बारे में पूछे हम बिल्कुल नहीं जानते और सभी कुछ ज्ञान हमारे पास है वो छोड़ के बाकी सभी कुछ को हम मानते भी है जानते भी है उसमें हमारा बहुत बड़े बड़े डिग्री स्थान प्राप्त सब कुछ है किंतु हमारे जो संस्कृति है हमको जिसके बारे में जान होना चाहिए उसके बारे में ना दो अक्षर जानते हैं ना उसके बारे में उसके हिस्ट्री पता है उसके वैल्यू पता है कुछ नहीं पता है। और है हम मानते हैं अपने को जो रोज उठ करके हम यही सोचते हैं कि हम ये करना चाहिए वो करना चाहिए और वो कहीं से प्राप्त होता है तो उसको रखते नहीं है तो बाकी बहुत सारे हैं इसको कहां रखेंगे इसको क्या काम आएगा ये ही सोचते हैं इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए पहले तो वेद को हम पढ़ नहीं सके वो हमारे जो है दुर्भाग्य है हम कर नहीं सके करके वो तो ठीक है और बाकी काम हमने किया इतना नहीं किया कम से कम उसके बारे में जानकारी तो रखना चाहिए उसके महत्व तो क्या है इतना तो जान सकते महत्व तो जानने के लिए कोई भी जान सकता है तो महत्व जान के रखना चाहिए चलो वो दर्शन नहीं हुआ उसका हम प्रयोग नहीं किए वो ठीक है कोई बात नहीं उसके लिए हम अधिकारी नहीं है अधिकारी तो अपने को सिद्ध नहीं किए तब तो हो गया कोई बात नहीं चला गया अभी वो समय नहीं रहा अभी नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो वेद पढ़ने के लिए नया दिमाग चाहिए ये जो पक गया दिमाग नहीं चाहिए पक गया दिमाग में वेद पड़ेंगे तो वो खराब हो जाता है वो आएगा ही नहीं वो नया कुछ घुसेगा नहीं इसीलिए वो दूर से नमस्कार करना है ये ठीक है किंतु तो महत्व तो जान सकते हैं, महत्व तो जानने के लिए कोई मना नहीं करता महत्व तो जान के कितनी शाखाएं हैं, कितने वेद हैं, क्या है उसमें ऋषियां क्या है विदेवता क्या है उसमें क्या बताया है क्या नहीं बताया है ये सब थोड़ा बहुत जानकारी डेब अच्छा इसीलिए कहा सर्वास् शाखा ये देखा जितनी तो भी शाखाएं कही गई है उन शाखाओं में सभी उपनिषद है तो हजार एक उपनिषद तो होने चाहिए थी अब वो प्राप्त नहीं है जितने प्राप्त है उन उपनिषदों का आधार लेके कहते हैं सभी उपनिषदों में ये दोनों लक्षण कहे गए हैं ब्रह्म का दो लक्षण तड़स्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण ये जिज्ञास ब्रह्मणि, जो ब्रह्म जिज्ञासा का विषय है सारे वेद की भी विषय है हमारी भी विषय है सब दुनिया के विषय है सर्व सर्वसम्मत जिज्ञास्य विषय सर्व सम्मत मैंने वादी की प्रतिपत्ति है क्योंकि वो इंद्रिय विषय नहीं होने से किंतु जिज्ञास विषय है इसमें कोई शंका नहीं समन्विता ये सब समन्वय हो जाता है वहाँ समा जाते हैं उसके सारांश ऐसा निकल जाता है तद धिया मुक्ति रत्न लभ्या उसके ज्ञान से तद मन उस ब्रह्म के उस लक्ष्य ब्रह्म के ज्ञान से मुक्ति ही मुक्ति आयत्न सिद्धा निष्प्रयास सिद्ध हो जाए इसका मतलब उसको जानने के बाद फिर कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा उसके पहले तो खूब प्रयास करना पड़ेगा आयत्न सिद्ध यत्न नहीं करना है कब जब ज्ञान हो गया तब और उसके पहले तो यत्न ही यत्न करना है ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्राप्त करके उस तत्व को जब हम साक्षात्कार करेंगे तो वो हमारा स्वरूप होता है और आनंद उसका स्वरूप होने से आनंद आपको अपने आप प्राप्त होगा जन्माध्य अधिकरण इस प्रकार से दूसरा जो जन्माध्य अधिकरण है ये समाप्त हो गया अब इसको शास्त्र प्रमाण के द्वारा निर्धारित करने के लिए कहा आगे शास्त्र प्रमाण के संबंध में तीसरा अधिकरण आ श्यसे पूर्ण से